We are the light. जब कहा कि लौकिक वैदिक शास्त्रीय सारे व्यवहार आध्यात्क है आविद्यक है तो उस पर संशय हुआ कि कथम प्रत्यक्षादी प्रमाणानि शास्त्रा च ये प्रत्यक्षादि प्रमाण शास्त्र ये सब आविद्यक कैसे हो सकते तो आविद्यक होना है तो उसमें प्रमाणत्व तो नहीं रहेगा इसलिए प्रश्न किया तो उसके उत्तर में भाष्यकार ने उच्चदेय ग्रंथ से उत्तर दिया नहीं देहात्मा देहेन्द्रियादिष् अहम मम अभिमान प्रमात्व अनुभवतो, प्रमाण प्रवृत्ति कि आदि में अहम्ममा अभिमान के बिना प्रमादि नहीं हो सकता है जब प्रमादत्वादि नहीं हो सकता है तो प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हो सकती और प्रमाण प्रवृत्ति के बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती प्रत्यक्षादि व्यवहार संभव नहीं हो सकता और न चिष्ठान इंद्रियाणाम व्यवहार संभव और इंद्रियों का व्यवहार व्योगा अधिष्ठान देह के बिना नहीं हो सकता इसलिए देह देहेन्द्रियादि में अहम ममा अभिमान को स्वीकार करना पड़ेगा तो यह अहम ममा अभिमान अभ्यास का ही रूप है इसलिए अध्यास से ही ये व्यवहार होता है यह सिद्ध होता है लौकिक व्यवहार में भी अहम मम अभिमान रहता है वैदिक व्यवहार में भी रहता है और अध्यास के बिना भी देह में आत्मभाव हो जाए अथवा देह के संबंध के बिना व्यवहार हो जाए तो कहा वो भी संभव नहीं न चनध्यस्त आत्म भाव देहेन कश्चि व्याप्रियते अध्यास के बिना देह के द्वारा व्यापार नहीं होता है तो जो व्यापार व्यवहार होता है अध्यस्त देह के द्वारा ही होता है तो न च अनध्यस्त देह न अनध्यस्त देह से नहीं हो सकता आत्मभाव वहां संबंध किए बिना देह को कर्ता मान के व्यवहार संभव नहीं है ये कहने का तात्पर्य और न चेतन सर्वस्म न सती असंग आत्मन प्रमादत्व और देहेन्द्रिया अहम मम अभिमादि नहीं रहेंगे तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो असंग आत्मा का प्रमादृत्व होना असंभव है आत्मा स्वतः असंग है उसका प्रमादत्व कैसे हो सकता है तो प्रमादत्व यहाँ दिखाई पड़ रहा है इसका अर्थ है कि देहादि में अहम अभिमान है इसके बिना ये नहीं हो सकता और प्रमादत्व के बिना प्रमाण प्रवृत्ति नहीं तो प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है तो उसमें प्रमाद होगा प्रमादत्व होने के लिए अहमा अभिमान आदि अभ्यास को मानना पड़ेगा इधर इधर से संबंध करके रहता है इसीलिए यह हम विवेक मुख कहा गया है कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा अग्नि नहीं होगी दु धुआ नहीं होगा मिट्टी नहीं रहेगी तो घट नहीं होगा रस्सी नहीं रहेगी तो सर्प नहीं दिखेगा ऐसा वो अधिष्ठान को कारण को स्वीकार किए बिना इसको स्वीकार करना संभव नहीं इसको कार्यान्वय करते कार्यानुमान कार्यान होता है कार्य के द्वारा कारण को अनुमान किया जाता है कार्य यहां दिखाई पड़ रहा है कारण दिखाई नहीं पड़ रहा तो कार्य से कारण का अनुमान हो जाता है तो यहां विद्रेक मुख से वो दिखाए यदि कारण नहीं होता तो कार्य नहीं होना चाहिए कारण कार्य तो हो रहा है तो कारण को होना अवश्य चाहिए तो इस दृष्टि से यहां विचार किया था टीका में कहा था कि न चनध्यस्तात्म लिए टीका है इंद्रियानाम देहे इंद्रियामिष्ठान देश गृहते न प्रवृत्ति प्रवृत्तिपयोग ये कोई सोच सकता है कि इंद्रियों का अधिष्ठान तो भले देह हो तो भी उसमें तस्वश्यक नहीं है अहं भाव से न प्रवृत्पयोग उसमें अहमभाव होने की आवश्यकता नहीं इंद्रियों का अधिष्ठान देह होने मात्र से कार्य हो जाएगा अहमभाव के बिना भी हो जाएगा तो अहमभाव का कोई उपयोग नहीं है इंद्रियों को रहना है शरीर में तो शरीर रहेगा तो इंद्रिय रह जाएगा अब उसमें अहमभाव करने के बाद में कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं दिखती है इंद्रियों को रहने के लिए अहमभाव की क्या जरूरत है अब वो तो इंद्रियो तो शरीर में रहता ही है इसीलिए अहमभाव के बिना भी हो सकता है जैसे बच्चे को अहमभाव नहीं दिखता है फिर भी इंद्रिया से वो काम करते छोटे बच्चे को तो ऐसे यहां हो सकता है और दूसरी भी है एक विषय बोल सकते हैं संबंध बोल सकते हैं कि देह देहात्मनो संबंधांत अंदर, अंदर आदि प्रवृत्ति, और देह और आत्मा का जो आप आध्यात्मिक संबंध मानना चाहते हैं वो संबंध ही होना कोई जरूरी नहीं है देह आत्मा का कोई और भी संबंध हो सकता है ऐसा प्रतिबिंब आदि रूप से संबंध हो सकता है और संसर्ग जन्य संबंध हो सकता है जैसा अग्नि और लोहे का संसर्ग जन्य कार्य होता है ऐसे ऐसे संबंध अंतर भी हो सकता है देह और आत्मा का अब आध्यात्मिक संबंध मानते हैं ये कोई आवश्यक नहीं है ये टीका का टीका, टीका में जो पूर्व पक्ष है उसका अभिप्राय ऐसी आशंका होने पर इसका उत्तर में कहा यह संभव नहीं है कि नस्त आत्मभावे न देहे न कस्त आप ये कह रहे हैं कि भाव के बिना भी देह की प्रवृत्ति हो जाएगी ये ठीक नहीं जब देह की प्रवृत्ति है तो अहम भाव वहां है ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि लौकिक वैदिक आदि में जो प्रवृति हो रही है इसमें अहमकर्ता भाव के बिना लौकिक प्रवृत्ति नहीं और अहमकर्ता भाव जिसका ना हो उसको वैदिक में भी प्रवृत्ति नहीं क्योंकि अहंकार के बिना अहमकर्तृत्व तो भाव के बिना वैदिक कर्मों में अधिकारित्व तो ही सिद्ध नहीं होता पहले संकल्प करने के लिए उसको अधिकारित्व चाहिए वो अधिकारित्व अहमभाव तो आदि को लेके होता है कि अहम अस्मिन कर्मणि अधिकृत मैयादत कर्तव्य ऐसे होगा उसके बाद अन करमी अन यागेन स्वर्गम भावयामी इत्यादि भावना होती है उसके बाद वो कर्म करता है फल प्राप्त करता है तो इसीलिए संकल्प बिना कोई कर्म नहीं होता और संकल्प कर्तृत्वादि भाव बिना नहीं होता इसीलिए संकल्प करने के लिए कर्तृत्वादि भाव की आवश्यकता है वो देहाभिमान के बिना नहीं हो सकता क्योंकि देहाभिमान के बिना ब्राह्मणत्वादि जाति अभिमान और गोत्रादि अभिमान पितृपिता महादि संबंधी अभिमान इत्यादि नहीं हो सकता पुरुषत्व श्रीत्व आदि अभिमान ये सब देह के साथ है तो उसके बिना कैसे वो कर्म में अधिकार हो सकता है इसीलिए देह के संबंध में कहने से आत्मभाव तो होता ही है ये मानना पड़े तो गृह देवी तस्म अहमभाव से ये उन्होंने कहा गृहित होने पर व्याधिस्थान रूप से ग्रहण होने पर भी अहम भाव आवश्यक नहीं है इसके उत्तर में भाष्यकार ने कहा इसका क्या तात्पर्य है टीकाकार आगे इसका विस्तार करते क्योंकि यहां देह आत्मा का आध्यात्मिक संबंध मानना चाहते हैं भाष्यकार पूर्व पक्ष टीका में उद्घत किया कि हम अलग दूसरा कोई संबंध मानेगी देहा और आत्मा का आध्यात्मिक आविज्य संबंध नहीं अन्य कोई संबंध मानेगी उस पर विकल्प कर रहे हैं कि संबंधांतर क्या क्या हो सकता है आपके दृष्टि से देह और आत्मा दो है दोनों का आप संबंध मानना चाहते हैं और आविद्य के संबंध नहीं मानना चाहते तो और क्या क्या संबंध हो सकता है इसका विकल्प कर रहे हैं आगे अस्त अर्थ अध्यास इतरो देहात्म योग आपके कहना का कहने का तात्पर्य क्या है अध्यास इतर कोई देहा संबंध जो का हमने संबंध था टिप्पणी करने का देहस्य आत्मसंयोग होगा उसमें विकल्प कर रहे हैं कि इसमें आप जो अध्यात्म से इधर संबंध मानना चाहते हैं इस पर ध्यान देना ये है अध्यात्म संबंध से इधर संबंध क्या क्या हम मान सकते हैं इस पर विचार कर रहा है अभी बाक, बाकी कोई भी संबंध हो सकता है इधर कोई भी संबंध संभव है तो फिर आध्यात्मिक संबंध का तात्पर्य नहीं रहेगा इसीलिए यहां विकल्प करके दिखाना चाहता है कि और कोई संबंध नहीं हो सकता तो आपका क्या अभिप्राय है कि देहस्य देह से आत्मसंयोग देह का आत्मसंयोग मतलब देह संबंधी आत्मा तो देह के साथ आत्मा का संयोग देह से आत्मसंयोग ये आप विकल्प करना चाहते हैं अथवा आत्मेच्छया अनुधीयनत्व व अथवा आत्मा की इच्छा से अनविधीयत्व आत्म इच्छा मैंने स्वेच्छा पहले वाले में क्या है देह का आत्मा के साथ संबंध है देह आत्मा से जुड़ गया ऐसे तो कहीं ना कहीं संबंध होना पड़ेगा क्योंकि संबंध दो प्रकार का होता है अन्य तरह संबंध और उभय संबंध ये आपने तरक संद्रह में सीखा है अन्य तरह संबंध माने दोनों में से एक दूसरे के साथ संबंध करता है जैसा अभी दो हाथ है इधर है तो दोनों में से एक आगे इधर जुड़ने पर भी संबंध हो जाएगा ये आगे इधर जुड़ने पर भी संबंध हो जाएगा और उभय संबंध में दोनों हाथ में जुड़ता है दो तो भेड़ बकरी जैसा दोनों भिड़ते हैं ऐसा होता है दोनों तरफ से आता है लड़ता है और पीछे जाएगा फिर आगे जुड़ेगा ऐसा होता है तो इसको कहते उभय संबंध तो आप कौन सा मानना चाहते हैं देह से आत्म संबंध का अर्थ देह ने आत्मा के साथ संबंध किया मतलब अन्य तरह संबंध कर दिया देह आत्मा के साथ जुड़ गया ऐसा मानना चाहते हैं अथवा आत्म इच्छया अनुविधीय मानत्व आत्मा के इच्छा से मैंने स्वेच्छा से अपने साथ जोड़ दिया गया मैंने आत्मा ने आके देह के साथ जोड़ अपने को जोड़ा अनुविधियमान उसके साथ संबंध कर दिया जोड़ दिया तो ये तो अन्य तरह संबंध से लेके हो गया तथा अनुविधान योग्यत्व अथवा तीसरा विकल्प क्या है कि ऐसा आत्मा का शरीर के साथ संबंध होने का या संबंध शरीर का आत्मा के साथ संबंध होने की योग्यता योग्यता है दोनों में तो संबंध हो गया जैसे दर्पण का सूर्य प्रकाश के साथ संबंध होता है तो दर्पण में सूर्य प्रकाश प्रतिबिंबित होता है तो योग्यता रहती है तो तत्त में योग्यता रहती है वहां हो जाता है जल में प्रतिबिंब होता है योग्यता है जल में और पत्थर में प्रतिबिंब नहीं होता तो है योग्यता नहीं ऐसे यहां आत्मा का मन के साथ जुड़ने आत्मा का शरीर के साथ जुड़ने में योग्यता है इसलिए जुड़ गया ऐसा कहना चाहते हो क्या तो यह तो आध्यासिक नहीं हुआ ना अभी योग्यता के, के कारण दोनों का संबंध हो गया वो कैसे आध्यात्मिक हो सकता है जैसे तर्पण का सूर्य प्रकाश के साथ जोड़ना आध्यात्मिक नहीं है सूर्य उदय हो गया प्रकाश आ गया दर्पण उसके जल जुड़ जाता है और ग्रु होना होता है और जल जो है सूर्य प्रकाश से गर्म होता है उसमें योग्यता है जल सूर्यप्रकाश के साथ किरण के साथ संबंध करके गर्म होता है ये योग्यता में कोई आध्यात्मिक संबंध मानने की आवश्यकता नहीं होती ये कहने का दास्तु तीसरा विकल्प हो और एक विकल्प करते हैं चंदुर्थ तद कर्म आरभ्यम व अथवा उसके कर्म के द्वारा आरंभ कर दिया गया देह का कोई कर्म रहा या आत्मा का पूर्व संस्कार आदि कर्म जीवात्मा का मान के उस कर्म के कारण इसको जोड़ दिया गया कर्म संबंधी आत्मा और देह को दोनों को जोड़ा तो ये तीन चार विकल्प है तो चार विकल्प में कौन सा आप मानना चाहते हो अध्यात्ह सम्बन्ध के लिए चारों में से किसको मानना चाहते हो ऐसा पूछा तो उसके उत्तर में अब एक एक को निराकरण करेंगे देखो पहले वाला नहीं हो सकता पहले वाला क्या था देह से आत्मसंयोग अन्य तरह संयोग में देह का संबंध आत्मा के साथ हुआ यह नहीं हो सकता नाद्य पहले वाला नहीं हो सकता कारण क्या है आत्मसंयुक्त न परदेह ना भी दस प्रसंग यदि ऐसा मानेंगे तो आत्मा के द्वारा आत्मा के साथ संबंध रखने वाले परदेह के साथ भी वो देह संबंध होने लगेगा इसका मतलब आत्मा तो व्यापक है जिस जैसा इस देह का आत्मा के साथ संबंध है ऐसा उस देह का भी आत्मा के साथ संबंध है तो वहां भी, भी हम होने लगेगा देह के साथ आत्मा का संबंध का सर्वत्र है ना जैसा व्यापक सूर्य प्रकाश है उसके साथ सभी तरह का संबंध है वो तो उसके साथ संबंध करता है इसी प्रकार जैसा इस आत्मा का संयोग हुआ उसी प्रकार परदेह में भी वो प्रसंग आएगा प्रसंग आने पर दोष क्या है कि जैसा यहाँ अहम बुद्धि होती है वैसा वहां भी अहम बुद्धि होना चाहिए होती नहीं अहम बुद्धि यही होती है वहां नहीं होती है उसको निराकरण करते हैं, उसको इसमत प्रत्येक वोजन मानते अस्मद प्रत्येक नहीं मानते इसलिए ऐसा नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते देव आत्मा के साथ जुड़ जाता है ये नहीं कर सकते द्वितीय द्वितीय क्या है आत्मा की इच्छा से संबंध हो जाना अनुविधीय आत्म इच्छा या वो भी नहीं हो सकता क्योंकि तद अभावे भी आदुर देहे मातृत्वादि दर्शन आत्मा की इच्छा नहीं है किसके साथ ये जो रोगी हुआ ना रोग रोग युक्त शरीर जो रुग्ण शरीर है वो रुग्ण शरीर के साथ आत्म इच्छा से संबंध नहीं करना चाहता है हमारा शरीर खराब है तो हम क्या है उसको अलग करना चाहता है किंतु होता नहीं किसी को अपना शरीर पसंद नहीं होता है बोलता है कि ये शरीर ठीक नहीं है वो सिम डॉक्टर का शरीर जैसा होता तो अच्छा था आ, वो दिखने में ठीक नहीं है भगवान इसे शरीर दे दिया हमको ऐसा बोलता अब जब बीमारी आता है तो दुखी भी होता है हाँ कोई किसी से दुख होता कोई अपने को कृष्ण मान करके दुखी होता है कोई अपने को मोटा तकड़ा मान के दुखी होता है कोई नाटा है इसलिए दुखी है कोई लंबा है इसलिए दुखी है दुखी तो हर प्रकार का है अब किसी को ऐसा होता है प्रसन्न नहीं है अपना शरीर ऐसे में अपनी इच्छा से शरीर को जोड़ा है क्या नहीं जोड़ा है शरीर रुक्न है उसको छोड़ना चाहते है किन्तु होता नहीं दूसरा लेना चाहते नहीं होता इसीलिए आत्मा ने अपनी इच्छा से शरीर के साथ जोड़ दिया ये नहीं कह सकता बोल रहा। तद भावे अपि मैंने आत्मा इच्छा अभावे भी आत्मा की इच्छा नहीं है ऐसे होने पर भी आधुर देहे आधुर मन रोगी रुग्ण जो व्यक्ति है आधुर देह में मातृत्व आदि दर्शना मातृत्व मैने प्रमादृत्व आदि दर्शन अहम कर्तृत्व आदि किसी भी देखा गया है इसका मतलब वहां भी प्रमादा जीवात्मा बैठा हुआ तो कहने परमा दत्व तो लेना कभी प्रागर को जोड़ते हैं कभी नहीं जोड़ते हैं क्योंकि माँ दादू में त्रिल प्रत्यय करने से वो हो जाता है वो माता बन जाए दोनों में बनता है माता बने माता जी भी होती है और नापने वाला भी माता जानने वाला तो यह तो हो गया इसीलिए वो संबंध कर रहा है इससे मालूम पड़ रहा है कि आत्मा ने अपनी इच्छा से देह के साथ संबंध नहीं अच्छा तीसरा विकल्प है न तृदीय तीसरा विकल्प भी नहीं हो सकता क्या है तद अनुविधान योग्यत्व की दोनों का संबंध होने की योग्यता योग्यता रहने पर संबंध हो गया ऐसा भी नहीं कर सकता क्यों स्वादो अभी तत्प्रसंगात तद, तद योग्यता यावत द्रव्य भावित्वात तब तो आपको सुशुप्ति में भी वो मानना पड़ेगा क्या मानना पड़ेगा अहम कर्तृत्व आदि सुश्रुप्ति में भी मानना पड़ेगा किंतु सुश्रुप्ति में अहम कर्तृत्व तो नहीं होता योग्यता है कि नहीं है योग्यता तो तब भी है शरीर तो वही है और आत्मा भी वही है दोनों में योग्यता भी है तो फिर सुश्रुप्ति में क्यों नहीं होता तो सुश्रुप्ति में भी होना चाहिए और इतना ही नहीं मृत शरीर में भी होना चाहिए क्योंकि मृत शरीर में अभी योग्यता तो है ना शरीर तो है पड़ा हुआ है और उसमें भी होना चाहिए उसमें नहीं होता और सुचृति में भी नहीं होता तो योग्यता रहने मात्र से हो गया ऐसा भी नहीं कर सकते ही कि स्वापादो अभी तत्प्रसंग आदि में भी वो प्रसंग आएगा किसका प्रसंग प्रमादृत्व आदि प्रसंग का आएगा वो नहीं होता कारण क्या है कि तद योग्यता मने ये जो योग्यता जिसकी बात कर रहे हैं अनुविधान योग्यता ये योग्यता तो याव द्रव्य भावी होता है वस्तु की योग्यता वस्तु जब तक रहेगी तब तक रहती है है ना चीनी में मिठास है वो उसकी योग्यता वो मधुर होता है अब जब तक जैसा चीनी रहेगी वैसे वैसे मिठाई रहेगा वो कभी कड़वा होता है नहीं होता है इसका मतलब योग्यता तो उसमें रहती है दर्पण जब तक दर्पण के रूप में है वो प्रतिम्ब करता ही रहता है योग्यता समाप्त नहीं होती इसीलिए एक व्यक्ति का कोई योग्यता है Osionfish. तो वो हमेशा रहते व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक, तक रहते हैं उसकी योग्यता को खत्म नहीं कर सकते बाकी उसका काम दूसरा तब खत्म कर सकते योग्यता तो देखिए जैसा कोई व्यक्ति बुद्धिमान है वो तो बुद्धिमान ही रहेगा जिंदगी भर ऐसा नहीं कि पहले बुद्धिमान था अब मूर्ख हो गया ऐसा नहीं होता तो योग्यता है योग्यता तो रहेगी तो कला है वो हमेशा रहती तो इस प्रकार से यहाँ योग्यता को स्वीकार करेंगे तो यावत रंगे भाग्य होता है जब जब जहां जहां वो वस्तु रहेगी वहां वहां हो रहेगा अब आप कह रहे हैं कि शरीर में योग्यता है इसलिए रिफ्लेक्शन हो गया जो भी आत्मा इसमें आ गया तो शरीर तो वहां भी है अब वहां योग्यता रहने पर कार्य होना चाहिए था किंतु नहीं हो रहा तो थोड़ा अंदर बताना पड़ेगा ना अब यहां हो रहा है वहां नहीं हो रहा है वस्तु तो दोनों जगह बराबर है तो उसको कैसे आप व्याख्या करें इसलिए यह भी संभव नहीं तीसरा विकल्प संभव नहीं नदा सर्व कार्यालयाद न वाच्य अच्छा तब पूर्व पक्षी कहेगा ठीक है अब आप जो कहा योग्यता की बात तू है किंतु हम ये कह रहे हैं कि वह शरीर तो नहीं है शरीर है लेकिन शरीरत्व तो नहीं है ऐसा यदि हम कहें तो क्यों नहीं है शरीरत्व तो? तदा मैंने तस्यावस्थाया कहा स्वादी स्वादी में सर्व कार्यलया तो सब कार्य का लय हो गया कोई कार्य नहीं है शरीर का कार्य नहीं मन का कार्य नहीं कुछ कार्य नहीं दिख रहा है इंद्रियों के कार्य नहीं तो सर्व कार्य लय हो गया सर्व कार्य लय होने के कारण न शरीर में वाच तो शरीर ही नहीं है दिखने में शरीर है किंतु शरीर तो उसमें नहीं है ऐसा यदि अब तो देखो कितनी बुद्धि है उसकी तो बोलता है नो भी नहीं हो सकता स्वृष्टिया भी पर दृष्टिया तद्भावात तस्मिन मातृत्वादि भी ध्रव देखो तुम जो सोने वाले व्यक्ति है उसकी दृष्टि में तो कोई शरीर तो वहाँ नहीं है लेकिन दूसरा तो देख रहे ना उसका शरीर है न जैसा पहले का शरीर तो वैसे शरीर पड़ा हुआ है ऐसा तो नहीं समझता है कि हमारे जो है मित्र सो रहा है वो पहले तो मित्र अब जो है वो और कुछ हो गया ऐसा तो नहीं समझता है उसी शरीर के साथ लोग संबंध करके दूसरा व्यक्ति देख रहा है उस शरीर को सारे योग्यता भी देख रहा है इंद्रिया सब है उसके पास सब कुछ देख रहा है इसीलिए योग्यता समाप्त कहां होगा स्व दृष्टिया मैंने जो सोने वाले व्यक्ति है उसकी दृष्टि से तद अभावे भी शरीर नहीं रहने पर अदा सर्व कार्य लय दिखाई पड़ने पर भी परदृष्टिया दूसरी की दृष्टि से जो पर व्यक्ति खड़ा है बाजू में उसकी दृष्टि से तदभावा सब कुछ है वो तो, तो श्वास उच्चवास भी देख रहा है ना प्राण भी चल रहा है सब कुछ है सोने वाले व्यक्ति को पता नहीं होता और जो है हृदय भी स्पंदन हो रहा है वो भी उसको पता नहीं होता सब कुछ चल रहा है दूसरा व्यक्ति जानता है इसीलिए तस्त तस्मिन प्रमादृत्व <स्यारी> इसीलिए उसमें जो प्रमादृत्व बुद्धि है वो ध्रुव निश्चित रूप से ध्रुव भाव ध्रुव मन निश्चित होता है ध्रुव भाव ध्रुव्यास इसी रूप से है इसीलिए वो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, इसलिए योग्यता को लेकर ये बात नहीं बनेगी कि योग्यता होने से आत्मा और देह का संबंध हो गया हाँ ये बहुत अच्छी बात है अब चतुर्थ में ये जो बात है कि सबकर्म आरंभित्व कर्म के द्वारा संबंध हो गया सभी लोग ये कहते हैं कि आत्मा का संबंध कर्म से हो गया कर्म होने के कारण ये सब हो गया ऐसा कहते हैं बोलते न चतुर्थ कर्म संबंध से भी यहां आत्मा और देह का संबंध हुआ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भृत्या आदि देह ही रभी तत्प्रसंग तब, तब तो सेवक आदि देहों के साथ भी होना चाहिए अब वो कोई सेवा कर रहा है राजा का सेवक है मालिक है उसका भृत्य है वो सेवा कर रहा है सेवा क्यों कर रहा है वो कर्म संबंध है उसका क्योंकि काम करेगा तो पैसा देता है पैसा देना हो गया वो कर्म कर्मकारी बोलते हैं ना कर्म करने वाला कर्मकरों को वेदन देता है तो वेदन के साथ वो संबंध है तो कर्म संबंध हो गया कर्म संबंध होने से वो कर्मकारी जो व्यक्ति है नौकर है उसके साथ भी प्रमादित्व अभिमान होना चाहिए था नहीं होता इसलिए कर्म के साथ संबंध करके होगा ऐसी बात नहीं वृत्ति आदि देहे भी तत्प्रसंगाम स्वामी कर्म आरभ्यवस्था क्यों ऐसा है क्योंकि वो जो कर्म कर रहे हैं भृत्यादि ना उसका जो कर्म है वो स्वामी कर्म से ही आरंभ हुआ है स्वामी के लिए कर्म कर रहा है क्योंकि उसका फल तो स्वामी को होता है तो स्वामी के लिए कर्म कर रहा है तो कर्म संबंध मानने पर परदेह में भी कर्म संबंध व्याप्त हुआ है ऐसे स्थिति में उसमें भी प्रमादत्व वाले संबंध होना चाहिए था किंतु तो होता नहीं दो नंबर टिप्पणी ने कहा भत्यादिना स्वामीना सुख दुख का दर्शन ये कर्म संबंध कैसे पता चलेगा भित्यादि के साथ स्वामी का कर्म संबंध है ये कैसे पता चलेगा इसका ये लक्षण है कि जहां जहां जैसा जैसा स्थिति में सुख दुख होता है वैसे वैसे स्थिति में कर्म संबंध मानते कर्म संबंध मानने के लिए और कोई उपाय हमारे पास नहीं क्या है दुख का अनुभव होता है तो से भी हो दुख का अनुभव किसी से भी हो तो दुख का अनुभव अपने को होता है तो हम कहते हैं पाप कर्म का फल है सुख का अनुभव हमें हम होता है तो हम कहते हैं पुण्य कर्म का फल है वो किसके द्वारा हुआ कैसा हुआ उससे मतलब नहीं ये अन्य से होने पर भी अपने को हो रहा है इसीलिए सुखस् दुख से न गोपिदादा परोद दादी कि बुद्धि है मतलब सही बुद्धि नहीं है कि दूसरा दुख देता है दूसरा कौन आपको दुख दे सकता है नहीं दे सकता है आपको दुखी होने का संबंध अपने ही कर्म से आता है इसीलिए कर्म संबंध बोलने पर इस दृष्टि से आपको सोचना पड़ेगा अब वृत्य काम कर रहा है वृत्य काम कर रहा है तो उससे सुख भी हो रहा है दुख भी हो रहा है कोई गलत काम किया तो उससे दुखी भी होता है स्वामी और सही काम किया तो सुखी भी होता है इसका मतलब भृत्य के द्वारा भी उसका अपना कर्म संबंध है उसके आरभ्य कर्म स्वामी आरभ्य कर्म भृत्य तक व्याप्त हो गया उससे सुख दुख हो रहा है इसलिए तन निमित्त धर्माधर्म हो इसीलिए सुख दुख का निमित्त जो धर्माधर्म है उसका स्वामी आवश्यकत्व उसको स्वामी ही मानना पड़ेगा और क्या मान सकता है स्वामी कृत कर्म का ही फल है किसी को अच्छा नृत्य मिल जाता है अच्छा सेवक मिल जाता है अन्य सेवक वो एक भाग्य होता है पैसा देने पर भी सब सुविधा करने पर भी अच्छा सेवक नहीं मिलता है अब किसी को जितना भी हो वो सेवक काफी होने पर भी वो दुखी रहता है सेवक से परेशान रहता है बहुत सारे सेवक है एक बोलता है गर्म पानी लाओ दूसरा बोलता है ठंडा पानी लाओ फिर आपस में उनकी लड़ाई फिर तो ऐसे होता है तो ऐसे भी होता है तो सेवकों से परेशानी होती है इसका मतलब दुख को भोगने का उनका प्रारब्ध है तो वो हो रहा है तो इस दृष्टि से स्वामी कृत कर्म आरंभत्व इसमें मानना पड़ेगा किसमें वृत्ति आदि में मानना पड़ेगा ऐसा होगा तो फिर क्या होना था की दृष्टि से वहां भी अहम अभिमान होना था किंतु वहां होता नहीं यही होता दूसरे में नहीं टिप्पणी आगे ताभ्याम स्वीय फलभोग आरभ्य इसीलिए उन धर्माधर्मों के साथ संबंध मान करके अपने ही फलभोग के लिए वो आरंभ कर दिया है इस दृष्टि से भृत्यादि का देह भी ये स्वामी कर्म आरम्भ है ऐसा माना जाता है इसके द्वारा आरभ्य है उससे बना है ऐसा होने पर यह कर्म संबंध वहां भी व्याप्त हो रहा है तो उससे भी आपको मानना पड़ेगा उसमें भी हम हम अभिमान होना चाहिए नहीं होता वृत्ति आदि को छोड़ो कोई वस्तु को भी ले लो वस्तु में भी होता है हा कोई अपनी गाड़ी खरीदा है गाड़ी खराब हो गई तो क्या समझता है दुखी होता है दुखी होता है उसके साथ संबंध कर दिया इसका मतलब गाड़ी में हूं ऐसा अभिमान पर नहीं कर ना तो कर्म संबंध जहां जहां है सब जगह अभिमान होता है ऐसी बात नहीं है अभिमान तो यही होता है इसीलिए वहां नहीं है तो कर्म संबंध से होता है ये नहीं कर सकते है और अन्यतर संबंध से होता है ये भी नहीं कर सकते है से होता है ये भी नहीं कर सकते इसीलिए अभ्यास के इधर कोई संबंध देह और आत्मा का नहीं हो पाता है अतः देहस्य आत्मनि संबंधांतर असिधेर अभ्यास है इस प्रकार से विचार करने पर देव और आत्मा का अन्य कोई संबंध नहीं बन पा रहा है इस कारण से इसको अध्यास ही मानना पड़ेगा ये योग सूत्र में भी सांख्य दर्शन वाले भी ऐसे ही माना दृष्टा और दृश्य का संयोग दृष्ट दृश्य हो संयोग हेय हेतु बोला कि दृष्टा और दृश्य का संयोग हो गया ये वास्तविक नहीं है वो दुख का कारण बन गया वो क्या है वो अविद्या है हाँ दृष्टा और दृश्य का संयोग हे हेतु है इसीलिए वो वास्तविक नहीं है दृष्टा और दृश्य का संबंध नहीं हो सकता मतलब वहां चैतन्य और प्रकृति दोनों का संबंध नहीं हो सकता वो आय संबंध आपको मानना पड़ेगा कल्पित संबंध मानना पड़ेगा आविद्य का संबंध मानना पड़ेगा ऐसा मानना आगे ठीक आदित्य नु आत्मा स्वतः चैतनत्वा मातृत्वादिशक्तिमान इंद्रियादि अवधाने जागरादो मातृत्वादिगम देखा गया है आत्मा तो स्वतः चेतन है स्वतः चेतन है स्वयं प्रकाश है उसमें मातृत्वादि शक्तिमान है उसमें प्रमादृत्वादि शक्ति रहती है आत्मा स्वयं चेतन है तो आत्मा प्रमादा बन सकता है जैसे स्वयं प्रकाशित जो दीपक है वो दूसरे को प्रकाशित कर सकता है जान, जान सकता है इसीलिए वो मादृत्वादि शक्तिमान प्रमादृत्वादिशक्तिमान तो इंद्रियादि अवधाने इंद्रियादि का जब अवधान होगा संबंध होगा इंद्रियादि के साथ जागर अवस्था में संबंध होता है तब प्रमादृत्वादि को मसूते प्रमादृत्वादि शक्ति से वो प्रमादृत्वादि को प्राप्त करता है क्योंकि उसके पास शक्ति है जब अवसर आता है तो प्राप्त करता है स्वादो चक्षुरादि अभाव तद अभाव और जब वही सुषुप्ति में जाता है तो चक्षुरादि अभाव होने से चक्षुरादि इंद्रियों का भाव होने से तद अभाव प्रमादत्वादि का अभाव भी हो जाता है ना न्यास अभाव ये अभ्यास के अभाव होता है तो हो रहा है ऐसी बात नहीं है आप कह रहे हैं कि वहां अध्यास नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है ऐसा कह रहे हैं सुशुक्ति में हम कह रहे हैं कि वहां चक्षराध इंद्रिय का अभाव है इसीलिए वहां परमाद नहीं हो रहा व्यधिर इसीलिए आपने जो पहले व्यतिरेक कहा निया व्यवहार इत्यादि से लेके जो व्यक मुख से जो जो तर्क दिया उसमें फिर व्यधिर संदेह करता है मतलब उसका अभाव का संदेह करता है भाषिकार ने सब व्यतिरेक मुख से बोला था ना वाक्य वो व्यक मुझसे जो वाक्य बोला उसमें फिर इसका मतलब उसका हाँ। वो जो आपने कहा वो भी नहीं बन पाता ऐसा संदेह होता है तो संदेह के उत्तर में तत्र हाँ। उसमें कहते हैं न चेदस्मिन सर्वस्विन भंग ये इन सबके नहीं रहते हुए इनको नहीं मानते हुए असंग आत्मा का प्रमादित्व होना संभव नहीं है इनको मान करके ही आप प्रमादृत्व ला सकते हैं नहीं तो नहीं हो सकता इसलिए वहां नहीं हो सकता वहां असंग आत्मा है किंतु प्रमादृत्व नहीं है तो ये ये जब प्रमादत्व कर रहा है तो अध्यापिक कर रहा है। अध्यास वहां नहीं है तो नहीं करता ठीक है प्रमादृत्व प्रमाण प्रति कर्तृत्व ये प्रमादित्व प्रमादत्व क्या है तो प्रमा के प्रति जो कर्तृत्व तो है उसको प्रमात कहते जो तृच प्रत्यय होता है ये कर्ता में होता है ये कृदंध कृत कर्तरीकृत कर्तरीकृत सूत्र से वो अधिकरण में कृदंध जितने भी होते हैं उसके अधिकार में आता है वो तो कर्ता में होता है त्रिच प्रत्यय कर्ता में इसीलिए प्रमादृत्व मैंने प्रमा प्रमा का कर्तृत्व प्रमा कर्तृत्व को प्रमादृत्व तच्च अब वो प्रमादृत्व क्या है तच्च कारकांदर अप्रयोज्य तत्प्रयोक्तृत्व इसका मतलब क्या कि ये जो कर्तृत्व है वो प्रयोजक कर्तृत्व नहीं है क्योंकि कर्तृत्व दो प्रकार का होता है प्रयोज्य कर्तृत्व और प्रयोजक कर्तत्व व्याकरण में आया है दो प्रकार का कर्तृत्व जो प्रयोज्य प्रयोजकर्त तत्प्रयोजको हे दुश्च इदि से हेदमति ऐसा निचंद रूप बना करके जो कर्ता बनाया जाता है वो है प्रयोजक कर्तृत्व इसका मतलब देवदत्त यज्ञ दत्त से कार्य करा रहा है साक्षात कर्म कौन कर रहा है यज्ञ दत्त कर रहा है और देवदत्त वहां कराने वाला है तो ये प्रयोजक कर्ता हो गया देवदत्त प्रयोज्य कर्ता हो गया यज्ञ और कर्म हो गया जो कार्य ऐसे दो प्रकार के कर्ता होते हैं दो मिलकर होता है इसमें निजी बोलते हैं निजी का प्रयोग करते हैं हेतु सूत्र से निजंध का प्रयोग होता है अब यहां भी आप ऐसा मान सकते हो तो बोलते हैं नहीं मान सकी यहाँ कर्ता जो प्रमादा रूप से करता है ये कर्ता प्रयोजकर्ता नहीं है वो प्रयोजकर्ता ही है मतलब तत्प्रयोग करता तो कारका अप्रयोजक अन्य कार्य की अपेक्षा जिसकी न हो ऐसे करता अब यहाँ क्या है अन्य कार्य की अपेक्षा है प्रयोजक कर्ता प्रयोजकर्ता को कार्य करा रहा है तो यह प्रयोजकर्ता को क्या अपेक्षित है प्रयोजकर्ता की अपेक्षा है तो प्रयोजक क्या हो गया अन्य कारक हो गया वो प्रथमा में बैठेगा और दूसरा में बैठेगा इसीलिए ऐसा करके उसका कर्तृत्व तो होता है जो अन्य कर्तृत्व तो को लेके नहीं चलेगा उसको साथ साथ करता कहते है ना वो प्रयोग साथ साक्षात होता है अब हम गच्छा हम सीधा कर रहे हैं वहां कोई बोल नहीं रहा किंतु गुरुहु माम हुती गमनाया ऐसा होता है गुरु हुती गमनाया अब माम बोलने पर गुरु वहां दूसरा करता चाहिए वो प्रयोजक करता होगा गुरु ने आदेश दिया तब मैं जा रहा हूं ऐसा होता है इसीलिए कारकांदर प्रयुक्त होता है यहां कारकांदर प्रयुक्त नहीं है। अन्य किसी ने प्रमादा को प्रमादा बनाया ऐसा नहीं है वो स्वयं बना हुआ है क्यों वो तो असंग आत्मा तो इसको प्रमादा बनाएगा नहीं वो तो चुपचा बैठने वाला उदासीन उदासीनो ऐसा है उदासीन जैसा बैठा है कुछ नहीं करेगा कोई कर्तृत्व कर्म कुछ भी नहीं है तो वो प्रमादा को बनाएगा नहीं स्वयं बना और कर रहा इसलिए कारकांदर अप्रयोज अप्रयोज्य तत्प्रयोक्तृत्व क्योंकि कर्ता बोलने पर यहां कर्तृत्व को स्पष्ट किया कि यहां किस प्रकार के कर्तृत्व है कि यहां कारकांधर प्रयुक्त कर्तृत्व नहीं है मैंने प्रयोजक कर्तृत्व नहीं है प्रयोज्य कर्तृत्व है न्यापार मंतरेणा करणादि प्रयोक्तृत्व अब प्रयोगतृत्व सिद्ध हो गया कि वो प्रयोगता है ऐसा सिद्ध हो गया ऐसा होने पर व्यापार के बिना करण आदि प्रयोग तृत्व तो नहीं बनेगा करण प्रवृत्त हो रहा है मन आदि से लेकर के कारण प्रवृत्त हो रहा मन है इंद्रिय सारे करण है कारण प्रवृत्त हो रहा है कारण प्रवृत्ति कम होती है जब व्यापार होता है तब तो होता है क्यों कारण का लक्षण क्या है व्यापार असाधारणम कारणम करणम हाँ तो ये सब याद रखना पड़ेगा यही बात बोल रहे पड़ेगा नहीं समझ में नहीं आता है तो कर्णादि प्रयोगत्व तो ने कर्णादि का प्रयोगता बना हुआ है कैसे वो व्यापार के बिना नहीं बनेगा जब व्यापार असाधारण होता है तभी वो कर्ण बनता है अब यहाँ मनाधि करण बना हुआ है तो इसीलिए व्यापार मानना पड़ेगा नंग आत्म सो व्यापार कूटस्थ आत्मा को यहां व्यापारी नहीं बना सकते क्यों कूटस्थ है, है वो कुछ करता नहीं असंग वो संग भी नहीं करता एक सर्वतेशमा कर्माध्यक्ष सर्वभूता साक्षी चेता असाक्षी चेता ये सब उसका लक्षण है इसीलिए कूटस्थ असंग स्वतः व्यापार नहीं करता अब उसमें व्यापार आरोपित करके करना पड़ेगा ये क्रम से जा रहा है एक तो आपको प्रयोगतृत्व चाहिए माना प्रमाता बनाना है प्रमाता बनाने के लिए प्रयोग संबंध करने के लिए करनादि प्रयोज आप... कारणादि करना का व्यापार चाहिए कारणादि व्यापार तो कूडस्थ आत्मा का नहीं हो सकता क्योंकि उसको ऐसा माना गया वो चुपचाप बैठने वाला है चुपचाप बैठने वाला कोई कर्म तो करेगा अब चुपचाप बैठेगा भी और कर्म करेगा ऐसा होता है ऐसा होता है एक जगह लेकिन वो नहीं है पहले खनन वो प्रयोजक कर्ता में ऐसा होता है प्रयोजक कर्ता जो है ना हमेशा कार्य करने की आवश्यकता नहीं राजा अपने आसन में चुपचाप बैठा रहता है फिर भृतीय लोग काम करते हैं तो प्रेरणा तो उनसे मिल रहे है राजा काम करा रहे वेतन भी दे रहा, सब कुछ ले रहा है किन्तु चुपचाप बैठा है किन्तु भाष्यकार ने एक जगह कहा यद्यपि व्यवहार में ऐसा दिखाई पड़ता है कि राजा चुपचाप बैठा है और भित्ते काम कर रहे हैं ऐसा आत्मा को मान सकते ये सामान्य दृष्टि से ऐसा हो सकता है दिखता है किंतु वैसा नहीं हो सकता क्योंकि राजा को भी जो चुपचाप बैठने का मतलब वो चुपचाप नहीं बैठा है उसके अंदर उथल पुथल होता रहता है अब वो ये इच्छा आती है वो इच्छा आती है वो ऐसा करना है वैसा करना है सब सोचता रहता है लेकिन बैठा चुपचाप है शरीर से कुछ नहीं कर रहा है किंतु वो मन से सब कुछ कर रहा है और उसकी प्रेरणा उसी के अंदर से आ रही है उसी की इच्छे के बिना कोई कार्य नहीं हो रहा है ऐसा कार्य कर्तृत्व तो उसमें है और जब वृत्य काम करके या सैन्य हार जाती है तो सैन्य के हार जाने से वो अपना ही हार मानता है वो लड़ाई करने जाती है वो भौजी जितने भी है उनमें जो भी होता है अपने ही मानता है इसका मतलब उसका कर्तृत्व नहीं था नहीं कर सकते तो प्रेरक कर्तृत्व में भी कर्तृत्व है दिखता है सूचा बैठा है लेकिन ऐसा नहीं ऐसा भाष्यकारष्य में आगे आएगा इसकी चर्चा भी होगी किन्तु उस प्रकार से भी यहां नहीं मान सकते हैं तो व्यापार वहां करना ही पड़ेगा तो कूडस्थ असंग आत्मा में व्यापार किसी प्रकार संभव नहीं कल्पना नहीं निकलते यदि व्यापार की कल्पना करेंगे तो कूडस्थत्व असंगत्व आदि नष्ट हो जाएगा उदासनत्व आदि नहीं अच्छा अब व्यापार की बात आ गई तो आगे बोलते हैं कि नच इच्छा अधिवेके न प्रमाकरणक प्रयोक्तृत्व और इच्छा के बिना प्रमाकरण प्रयोक्तृत्व तो नहीं बनता है प्रमा करण बनने वाले जो प्रमाता है उसमें वो प्रमा को प्राप्त कर रहा है ये तो इच्छा के बिना नहीं बन सकता असंग आत्मा इच्छा नहीं करती है नहीं इच्छा करने वाले आत्मा असंग आत्मा प्रमाकरण प्रयोगतृत्व कैसे हो सकता है उसमें उस आत्मा में प्रमाकरण प्रयोगतृत्व नहीं हो सकता इसलिए इच्छा के बिना प्रमाकरण प्रयोग तृत्व नहीं बनेगा तो किसको मानना पड़ेगा ये प्रमादा को ही इच्छा वाला मानना पड़ेगा और उसी को ही प्रमाकरण का प्रयोगतृत्व मानना पड़ेगा क्योंकि प्रमा कारण बना हुआ है ना ये प्रमा का कर्ता रूप से कारण बना हुआ है कारण बना हुआ है एक नंबर टेका इच्छा बिना इच्छा अधिनियन कर इच्छा बिना क्योंकि क्या नियम है आप जानते हैं यह क्रम होता है जानाती फिर इच्छा फिर करो जी पहले जानता है फिर इच्छा करता है फिर कार्य करता है और मीमांसकों ने तो और ढंग से दूसरा बताया कि पहले क्या है अंकुआ ऐसे एक बुद्धि हो जाती है इष्ट साधन बुद्धि तो इदम् अधिष्ट साधनम इसको कहते हैं शोभना बुद्धि ये पहले हो जाती है ये ठीक से बैठ जाती है दिमाग में बार बार होती रहती है ये मेरे लिए अच्छा है ये मेरे लिए अच्छा है ऐसा हो जाता है बाहर की कोई चीज दु, दु, दुकानों में देखा अथवा टीवी आदि में एडवर्टीजमेंट देखा तो देखने से पहले ये इच्छा होती है इदम अधिष्ट साधनम ये बढ़िया है मेरे लिए काम आएगा शोभना बुद्धि हो जाती है पहले अब शोभना बुद्धि हो गई अब उसको प्राप्त करना है प्राप्त करने के लिए सोचते हैं तो कृदि साध्य तो दूसरा नंबर में है। कि ये मैं प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं प्राप्त कर सकता हूँ ऐसा सोचता है हमने सुना स्वर्ग में बहुत बढ़िया बढ़िया सुख होता है वहां श्रम नाचती है बहुत बढ़िया खाना मिलता है अमृत मिलता है अमृत खाने से क्या है बीमारी नहीं होता बदघनी नहीं होती है, है बहुत फायदा है एक बार खा लो तो ऐसा ही रहेगा फिर ना शव जाना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है तो ऐसे खाना वहां मिलता है सब कुछ मिलता है सुना हमने तो क्या हो गया उसमें इष्ट साधन भी हो गई ये तो हम मधिष्ट साधन है मिले तो अच्छा ही है तो ऐसा सोचा उसके बाद दूसरे नंबर में कृति साध्यों के बारे में सोचते हैं ये हम वहां जा सकते हैं कि नहीं जा सकते जाने का कोई उपाय हो सकता है ऐसे कृति साध्यों के बारे में चिंतन करेंगे अब कृति साध्य है यह मालूम हो गया कि शास्त्र कह रहा है कि तुम प्राप्त कर सकते हो स्वर्ग का काम हो ये जेदा ज्योतिषो में स्वर्ग काम हो ये जेदा ये सुना में ब्याह करने स्वर्ग जा सकता है ये सुना सुनने से फिर क्या होता है कि ये जब हम जो में ब्याह करने जाएंगे उसमें तो बहुत हिंसा आदि भी होते हैं इससे कोई पाप तो नहीं होगा पाप होगा तो हम फंस जाएंगे ऐसा फिर सोचता है इसलिए बलवध अनिष्ट अनुबंधित्व भी देखता है कृत साध्य है मालूम होने पर जो कार्य हम करने जा रहे हैं क्रिया हम करने जा रहे हैं उस क्रिया में क्या क्या दोष आ सकता है वो दोष मेरे को स्पर्श करेगा कि नहीं करेगा इसके बारे में चिंतन करें बलवध अनिष्ट अनंत बंधित तोड़ा तो अनिष्ट रहेगा अब कोई भी कार्य करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो उसमें इधर उधर करना पड़ता है उतना अनिष्ट रहेगा किन्तु बेलव अनिष्ट नहीं होना चाहिए हम चाह रहे थे स्वर्ग किंतु मिल गया नरक। रख पाए हम नहीं चाहिए इसीलिए वो बेलव अनिष्ट आनंद बंधितों के बारे में भी सोचता है अब वो भी हो गया पता चला कि वो इतना अनिष्ट नहीं है वो जितना थोड़ा बहुत अनिष्ट होता है पाप होता है उसको आप बराबर कर सकते हैं कुछ प्रार्थनिक आदि करेंगे तो हो जाएगा फिर आप स्वर्ग पक्का जाएंगे यह भी मालूम हो गया इतना मालूम होने पर क्या है उसको पक्का हो गया कि हम कर सकते हैं अब उसके बाद में फिर वो उपादान कि अब जो है इसके लिए खर्चा बहुत होगा जो दिन सोम करने के लिए या अश्वमेध करने के लिए बहुत पैसा चाहिए और सामग्री चाहिए ये कहाँ से प्राप्त होगा उपादान उसके लिए जो जो सामग्री चाहिए सामग्री एकत्रित करने के लिए कोशिश करेगा अभी कोई अश्वमेधी या आदि करना चाहता है तो वो पहले तो उसको चक्रवर्ती होना पड़ेगा और चक्रवर्ती हुए मात्र से भी नहीं उसको चार पत्नियां अवश्य चाहिए तो चार शादी करनी पड़ेगी तो उसके बिना तो साधन नहीं बनेगा फिर एक साल तक वो ये पी चलता है अब एक साल के लिए जितना कर्जा पानी होगा जितने भी ऋतुज आएंगे खाने पीने वाले आएंगे उसके लिए व्यवस्था तो करनी बहुत बड़ी व्यवस्था है तो ये सारे उपादान को देखेगा तो ये करके शुरू करेगा वो अब ये मैं ये हो गया हूँ मैं ये करना जा, कर सकता हूँ करने से मुझे ये फल मिलेगा ऐसा होगा तो अब उसके लिए पहले सामग्री वित्त वित्त संपादन करेगा फिर यदि राजा है तो दूसरे राज्यों में चढ़ाई करके वहां से सब धन एकत्रित करेंगे फिर बाद में इस प्रकार से प्रथम पत्नी द्वितीय पत्नी तृतीय पत्नी चतुर्थ पत्नी चार पत्नियों की शादी भी हो जाएगी फिर उसके बाद फिर वो यज्ञ ऋतिकों को बुलाएगा ऋतिको जो वर्ण करना है सबको वरण करेंगे उसके बाद यज्ञ करेगा और फल मिलेगा जो मिलेगा जैसा मिलेगा ये है उपादान प्रत्यक्ष कि सारे आपकी इच्छा होने मात्र से काम नहीं चलता है आप बड़े जो है फैक्ट्री खोल करके पैसा कमाना चाहते हैं अब है दस पैसा का हाथ में नहीं है हो सकता है क्या नहीं हो सकता पहले फैक्ट्री खड़े करने के लिए जो धन चाहिए वो धन आपको एकत्रित करना पड़ेगा उपादान चाहिए उपादान के बिना कैसे तो सकता है चंद्रमा में जाना तो हम भी चाह रहे किंतु हमारे पास उपादान नहीं चंद्रमा जाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है कितने मिलियन डॉलर देना पड़ता है तब जाकर के आप चंद्रमा में जा सकते हैं तो ऐसा तो गाड़ी में बैठ तो नहीं जा सकते इसीलिए वो भी उपादान प्रत्यक्ष देखना पड़ता है इतना देकर के प्रवृत्ति होती है ये सब कूटस्था संघ आत्मा करेगा क्या ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि पहले तो वो जाना दी ही उसके पास नहीं है वो तो और अपने से अलग कोई विषय को जानता नहीं मतलब अपने से अलग कोई मानता ही नहीं फिर नहीं होती है इच्छा नहीं होने से कर्म नहीं होता है फिर कुछ नहीं होगा इसीलिए प्रमादृत्व असंग से आत्मन सव असंग आत्मा का हो नहीं सकता ये सिद्ध करना ठीक है आत्मनी नक्रिय अगुणे क्रिया गुणवत् बुद्धिया दृदेशा सा युक्ता और ये जो इच्छा है ये असंग आत्मा में आप इच्छा को बिठाना चाह रहे हैं असंग आत्मा में इच्छा कैसी बैठ सकती है असंग इच्छा कर है ऐसा बोलना चाहते हैं कैसे हो सकता है ऐसा हो सकता है कैसे आत्मा नहीं अक्रिय आत्मा क्या है अक्रिय आत्मा असंग आत्मा अक्रिय है जहां वो में जिसका अनुभव होता है वो आत्मा वो कोई क्रिया नहीं करता वहां क्या मालूम पड़ता हम कुछ नहीं कर रहे मालूम पड़ता सो रहा है यह भी मालूम नहीं पड़ता कुछ पता नहीं रहता इसका मतलब हाँ कुछ कर रहा है क्या कुछ नहीं कर रहा इसलिए असंग आत्मा अक्रिय है फिर उसके पास कोई गुण भी नहीं है जैसे अभी राजा की बात का है। राजा के पास बहुत गुण है वो तो पहले तो चक्रवर्ती है फिर इतनी इतनी संपत्ति उसके पास है फिर जो है बहुत कुछ है तो सारे गुणों से युक्त है तभी जाके गुणवान हो गया कार्य करता है तो ये अगुण है यानी निर्गुण है इसके पास कोई गुण नहीं क्रिया गुणवत्त अब क्या है इसके पास क्रिया भी चाहिए गुण भी चाहिए उसको यदि आप कर्ता बनाना चाहते हैं उसके पास क्रिया का संबंध भी करना पड़ेगा गुण के संबंध भी करना पड़ेगा दोनों का संबंध चाहिए इसीलिए क्रिया बुद्धि आदि गुणवत् बुद्धिया क्रिया गुण वाली बुद्धि है उस बुद्धि का अध्यास आत्मा में नहीं करेंगे तो सा ना इच्छा होनी संभव नहीं बुद्धि का अभ्यास उसमें होने से बुद्धि को उसके साथ जोड़ देने से इच्छा हो जाएगी क्योंकि तो बुद्धि के पास इच्छा करने की सब चीज है वो कर देती है तो बुद्धि इच्छा करेगी मतलब मन इच्छा करेगा और करते तो लोकतर तो आदि सब संबंध करेगा और सामग्री भी सब हो जाएगी फिर आप आगे कार्य करेंगे तस्मा बुद्धियादि अभेद अध्यासे तदर्माध्या मातृत्व योगा अभ्यास तदेद इसीलिए हमारे लिए करना है आपने पूरे परीक्षा करके देखा कि और कोई प्रकार से आत्मा का संबंध शरीर आदि के साथ नहीं हो सकता और प्रमाद भी आत्मा का स्वाभाविक नहीं हो सकता तो आरोप करके ही करना पड़ेगा आरोप किसका करेंगे बुद्धि अत्यंत निकट होने से स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व आदि गुण से बुद्धि अत्यंत निकट है इसके कारण बुद्धि का सा, उसका साथ संबंध हो जाता है ऐसा होकर बुद्धि आदि अभेद अभ्यास बुद्धि आदि का अभेद अध्यास होगा मतलब बुद्धि आदि इसके साथ संबंध कर दिया तो बुद्धि अहंगार बन गया अहम प्रमादा अहम करता आदि बन गया अभेद हो गया आत्मा का बुद्धि का दोनों का अभेद अध्यास हो ऐसा होने पर सद धर्माध्यास बुद्धि धर्म का आत्मा में अध्यास हो गया पहले कहा ना आत्मा अनात्मान और इतने तो इधर इधर अध्यास हो तद धर्मांत अध्यक्ष धर्म का अध्यास असद ही सदो असंघस इन के नहीं रहते हुए यानी बुद्धि का अभेद अभेद्यास और बुद्धि धर्मों का आत्मा में अभ्यास नहीं रहते हुए स्वतः असंघस प्रमादृत्व योगा स्वतः असंघ जो आत्मा है वो प्रमादा जानने वाला देखने वाला नहीं बन पाता है इसीलिए अध्यास हाथ अदेध रिचल इसलिए हम कहते हैं अध्यात्म ही उसका कारण है और कोई कारण नहीं हो सकता अध्यात्म से ही उसको सिद्ध करना पड़ेगा यदि और का एक कारण ढूंढेंगे तो आपको या तो फिर बुद्धि का स्वरूप को बदलना पड़ेगा या फिर आत्मा का स्वरूप को बदलना पड़ेगा आत्मा अतं है चेतन मात्र है निष्क्रिय है इत्यादि धर्म पर नहीं रहेगा निरंजन है ये धर्म नहीं रह सकता तो वो धर्म रखना है तो फिर ये कार्य भी करना है मानना पड़ेगा तरही तब वो असंग आत्मा प्रमादित्व तब पूर्वक कैप्री सब झंझट बहुत है कि आत्मा को हम आ, नहीं मान सकते तो माँ भले ना हो क्या ना हो असंग से आत्मा न प्रमादृत्व असंग आत्मा का प्रमादृत्व हो ही नहीं सकता तो ना हो अब क्यों उसको प्रमाद जबरदस्ती बनाना चाह रहे तो छोड़ो बोलते ना इत्यास वो भी नहीं हो सकता है असंग आत्मा को प्रमादा नहीं बनाएंगे तो भी काम नहीं चले क्योंकि अनुभव कुछ और दिखा रहा है असंग आत्मा प्रमादा बना हुआ अनुभव दिख रहा है ऐसे में अनुभव को निराकरण कैसे करेंगे उसको स्वीकार करना पड़ेगा इसलिए ना इत्यास हाँ। ना क्या है न च न प्रमाण प्रवृत्ति रखती ये है हमारी परेशानी हमारे पास यहां प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है हमको प्रदीक्षण प्रमाण प्रवृत्ति हो रहा है प्रतिबोध विधि निरंतर जो है विचार आ रहा है कर्म कर रहे हैं फल भोग रहे हैं सुख हो रहा है दुख हो रहा है सब कुछ हो रहा है प्रमाण प्रवृत्ति खूब हो रही है और प्रमाण प्रवृत्ति के बिना कभी भी हम नहीं है ऐसा दिखता है ऐसे स्थिति में वहां प्रमादा के बिना हो सकता है क्या प्रमादा को बनाना ही पड़ेगा आपको प्रमादा के बिना प्रमाण प्रवृत्ति कैसी हो सकती है इसीलिए प्रमाण प्रवृत्ति रूप कार्य को देकर के उसका जो करण है प्रमादा उसको मानना पड़ेगा अब वो कहा मानेंगे वो असंग आत्मा मानना पड़ेगा और कहा मानेंगे अब वो मानना है तो अध्यात्ता इसीलिए प्रमादत्व तो आत्मा में अध्यस्त है या हम कहें ठीक है ठीक है आत्मनि आध्यात्मिक प्रमादत्व तो अभाव सर्वव्यवहार हानिर्थ इसका तात्पर्य यही है आत्मा में आध्यात्मिक प्रमादत्व को नहीं स्वीकार करने सर्व की स्थिति में सर्वव्यवहार हानि ही क्यों सब व्यवहार की हानि हो जाएगी कोई व्यवहार नहीं बनेगा कोई व्यवहार की क्या जरूरत है भाई व्यवहार को छोड़ दो ऐसे तो नहीं होता है कोई व्यवहार को छोड़ो बोलो तो वो पागल है वो जानता नहीं कुछ ऐसे बोल देता कल्पना करके व्यवहार को छोड़ो व्यवहार को छोड़ो बोलना बहुत मुश्किल है वो छोड़ो बोलना ही अभी व्यवहार हो होता है फिर उसको समझना भी व्यवहार होता है इसलिए हम अव्यवहारिक बात नहीं कर सकते तो जो भी आप सिद्धांत बनाओ किंतु वो व्यवहारिक होना चाहिए अव्यवहारिक सिद्धांत की हानि होती है और वो सिद्धांत स्थिर नहीं रह पाता है वो किसी को कोई काम नहीं आएगा आपने फिलोसफी बनाया सिद्धांत बनाया किंतु वो व्यवहारिक है नी? उसका अनुभव होता नहीं कोई वो आजकल बोलते हैं ना तो साइंटिफिक नहीं है तो फिर वो कैसे सीख जाएगा वो नहीं टिका वो तो बह जाएगा इसलिए व्यवहार के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए व्यवहार को मान के चलेंगे किंतु व्यवहार में क्या सत्ता है व्यवहार क्या चीज है इसकी परीक्षा कर इसीलिए आत्मा में आध्यात्मिक प्रमादत्व के नहीं पर सर्व व्यवहार हानि हो जाएगी ये स्वीकार्य नहीं है इसीलिए आत्मा में आध्यात्मिक प्रमादत्व मानना पड़ेगा एवं व्यतिरिणी व्यतिरेक रवि तेन अर्थापत् तेना प्रश्ने प्रश्न समाज कथमाक्षेप साम ये तो आपने समझाया कि आपने व्यतिरेक मुख से जो कहा उसमें हमने व्यतिरेक दिखाना चाहा उसको आपने अभाव सिद्ध कर दिया मतलब क्या हुआ कि देवदत्त को मारने के लिए कोई आया एक गुंडा आया देवदत्त को मारने के लिए जो गुंडा आया है वो गुंडा को कोई दूसरे गुंडे ने मार दिया अब क्या हुआ देवदत्त मरा है कि जिंदा है देवदत्त जिंदा हो गया क्योंकि देवदत्त को मारने के लिए जो आया उसको दूसरे ने मार दिया तो वो दोनों चला गया अब जो पहले जिंदा देवदत्त है वो ऐसा जो को जो जिंदा है ऐसे ही बोल रहे हैं कि वे मुख्य भाष्यकार ने कहा था उस से कहा कही हुई बातें हैं उसको खंडन करने के लिए दूसरा एक व्यरेक लाया इसका मतलब वो नहीं हो सकता ऐसा बोला फिर उसको क्या कर दिया वो तीसरा आकर के उसका अभाव कर दिया तो जो व्यतिरेक व्यतिरेक मुंह से कहने के लिए उसको खंडन करने के लिए आया उसका खनन होने से पहले व्यतिरेक क्या है वो जिंदा जो का है ऐसा यहां कहा कि व्यतिरेक नहीं विरेक का संदेहा वेदरे में वेदरेक का संदेह नहीं वेदरेक में अभाव वो अभाव कहा था ना सत्या दोष इसीलिए पे कोई दोष नहीं किसका वो व्यकिन वेदरे में कोई दोष नहीं अब दोष दिखा करके उसको खनन करना चाहते थे वो नहीं हुआ तो अर्थाव रवि तेनाविरोधा और अर्थावति भी हमारे पास प्रमाण है अर्थावती भी हो सकते है क्या है प्रमाण प्रवृति रक्ति प्रमाण प्रवृति है वो प्रमादत्व के बिना नहीं हो सकता है क्यों जैसा पीनत तो है मोटा तकड़ा दिख रहा है दिन में खाता नहीं दिन में पूरा उपवास है बहुत जो है भक्त भक्तभन करके उपवासता है लेकिन मोटा होते जा रहा है इसका मतलब रात्रि भोजन बिना पीनत्व तो अनुभव की मोटा होना संभव नहीं है जब रात को नहीं खाता है रात को खा रहा है इसलिए वो मोटा हो रहा है ऐसा तो सिद्ध हो जाता है इसमें कोई समझा ही नहीं रहता इसी प्रकार प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है मोटा पे जैसा अब वो किसके बिना नहीं हो सकता प्रमाद तो के बिना नहीं हो सकता तो प्रमाद तो है रात्रि भोजन जैसे होता है वैसे अविरोधा प्रमाणांधर प्रश्न समाहित इसलिए, इसलिए उसके साथ कोई विरोध नहीं होने से उस व्यक के साथ कोई विरोध नहीं होने से प्रमाणांधर के प्रश्न में समाहित होने पर भी इतना सब आपने समाधान कर दिया यहाँ तक का समाधान हो गया ये बोल रहे होने पर भी अभी पूरा नहीं हुआ कथम आक्षेप समाधि, फिर भी हमारे आक्षेप का समाधान कैसा हुआ आक्षेप क्या था हाँ। नहीं कथम पुनः अविद्यावत विषयाणी प्रत्यक्षादी प्रमाणानी शास्त्राणी च ये आक्षेप था उनका इसमें क्या हम निकला इतनी चर्चा के बाद क्या उसका उत्तर निकला बोलते हैं अंत तो में समाधान में तस्माद प्रमाणानि प्रमाण च ये शास्त्रीय प्रक्रिया है जान शुरू किया वहीं उसको जोड़ना है आप वहां शुरू किया कथा कुछ और चल पड़ी फिर बाद में निर्णय कुछ और किया तो नहीं चलेगा कितनी भी लंबी चर्चा हो वो शुरू में जो कहा उसका ही उत्तर होना चाहिए तब जाकर के बुद्धि में समझ में आता है इसलिए ये दृष्टि कर दिया प्रमाणत तत्वादिथि आवश्यक क्यों है क्योंकि हमने प्रमाण दिखाया ये प्रमाण के रहने के कारण ये जितने भी कहा हमने प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादीन प्रमाणानी शास्त्राणी च अविद्यावत विषयाणी एव इसीलिए आदि प्रमाण शास्त्र सभी अविद्यावत विषय ही है क्यों ऐसा है क्योंकि का आत्मा को आपने प्रमादा बनाया प्रमादा बनाने के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण लौकिक प्रमाण ये क्या शास्त्रीय प्रमाण सब चलाया इसलिए तो विद्यापीठ विषय हो गया ऐसे तरह नहीं हो अब उसमें और प्रमाण दिखाए आए